दोस्तों मुलाकात कीजिए रविंद्र जैन से आइए रविंद्र जी आई आइए विपिन जी यहाँ तक लाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैसा महसूस कर रहे हैं आप बस एक कतर पढ़ने को जी चाह रहा है इरशाद। hmm, कितनी मुश्किल तभी राहों से दोस्त तो में गुजर के आया हूं आपके साथ बात करने को जीना जीना उतर के आया हूं बात जीना जीना उतर के आया हूँ क्या सुनहरा ये मौका दिया आज हम आप हैं आम ने सामने बहुत आज हम आप हैं आमने सामने बहुत अच्छे बहुत खूब रविंद्र जी इन सीढ़ियों की बदालत तो हम आमने सामने हो गए लेकिन किसकी बदालत आप फिल्मी दुनिया तक पहुँचे फिल्मी दुनिया तक पहुँचा तो मेरे फ़न की ही बदौलत हूं लेकिन जो लोग माध्यम बने हैं उनमें सबसे पहले हमारे कलकत्ते के प्रोड्यूसर श्री राधे श्याम जी झुंझुनवाला जिन्होंने मुझे कलकत्ते में आश्वासन दिया कि तुम्हें मैं बॉम्बे ले जाऊंगा और वहां अपनी फ़िल्म सबसे पहले म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए दूंगा जी तो वो कौन सी पहली फ़िल्म थी जिसके बाद आप सुपर हो गए कमर्शियली तो मुझे सक्सेस मिली है चोर मचाए शोर से जी लेकिन सौदागर का जो मेरा म्यूज़िक है वो लोग आज भी मुझे कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है उस फिल्म में रविंद्र जी आप तो गाते भी बहुत अच्छा हैं तो कभी प्लेबैक सिंगर बनने के बारे में नहीं सोचा आपने दरअसल मैं गायक के तौर पे ही मैंने ट्रेनिंग ली है और चाहता भी था कि गाना गाऊँ मैं मैंने बहुत सारी फिल्में गाई और कई गानों उनमें पॉपुलर भी हुए शायद आपको पता हो अखियों के झरोकों से का एक गाना जो लोगों ने बहुत पसंद किया चाहे तो आप उसका एक मुखला आपको सुना देता हूँ जी जरूर जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते रवेंद्र जी आप गाने लिखते भी हैं फिल्मों के लिए तो ये फ़िल्मों के लिए गाने लिखने कब से शुरू किया आप लिखने का रुझान मेरा बचपन से रहा है लेकिन फिल्मों के लिए लिखना एक मजबूरी भी कह सकते हैं आप क्योंकि जब मैं कलकत्ते से आया तो मेरे पास ट्यून्स तो बहुत सारी थी लेकिन अब मेरे लिए लिखे कौन बॉम्बे में प्रोफेशनल राइटर्स को एंगेज करना जब तक तो कोई फिल्म ना हो तो मुश्किल था तो मैंने जो टूटे फूटे बोल कहे थे या जो कह के सुनाता था प्रोड्यूसर्स को वो उन्हें पसंद आने लगे और काम भी ज़रा जल्दी हो जाता था राइटर के साथ बैठें फिर उसको ट्यून सुनाए फिर समझाएं उसमें जो दिक्कत आती थी उसमें टाइम भी ज़रा ज़्यादा जाता था और मैं नया आदमी था मेरे लिए कौन इतना वेट करे तो इस, इस तरह वो गाने पसंद करने लगे लोग जिनमें से पॉपुलर गाना घुँघरू की तरह भी उन्हीं गानों में है घुघरू की तरह बजता ही राहों में आपने सुना होगा कि छोटा का गाना जी. और बहुत से म्यूज़िक डरेक्टर्स को जिनको लिखने का नक नहीं होता है चूँकि राइटर्स से ही हैं सिर्फ कम्पोजिशन पर ध्यान होता है उनका तो उनमें से एक बड़ा मजेदार कस्सा शैलेंद्र जी का मुझे याद है कि जयदेव जी ने कोई ट्यून सुनाई थी उनको वरुण साहब की जिसपे वरुन साहब को प्रोड्यूसर्स को सुनाना था वो ट्यून अब लव्स तो थे नहीं उनके पास कोई गाने के लिए तो उनको शैलेंद्र जी को कहा कि भाई मुझे एक, इस मीटर पे कुछ लिख दो मेरे प्रोड्यूसर शाम को आने वाले हैं मुझे सुनाना है तो उन्होंने जो गाना लिखा था औरिजिनल मैं आपको सुनाता हूँ फिर कौन सा गाना वो बाद में बनाया वो भी आपको बताता हूँ तो औरिजिनल गाना था कि हमारे बापूजी बकरी का दूध पीते थे हमारे बापूजी तो उन्होंने तो ऐसे फन में लिख दिया मजे मज़े में लिख दिया था कि वो मीटर को चाहिए था ना गाना तो, का गाना बड़ा पॉपुलर हुआ आवाज़ में जानू जानू रे का है को छन के है तोरा रंगना वह तो यू सी बड़े प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो हमारे कंपोजर्स के साथ होती हैं और चून बना लेते हैं लेकिन कोई ना कोई लिखने वाला चाहिए होता है रविंद्र जी आपके राम तेरी गंगा मैली के गीत जो थे बेहद मकबूल हुए तो राज साहब के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका राज साहब का अगर हम एक ही लफ्ज़ में बयान करें तो वो सिनेमा ही सिनेमा था कंप्लीट वो आदमी उनके साथ अनुभव तो बड़ा मज़े रहा मैं एक बार का कस्सा सुनाता हूं वो पर्सनल लुक आफ्टर की बात कह रहा हूँ आपसे पूना में थे राजब नज़दीक है वहाँ से लोने वहाँ उनका फार्म हाउस था तो मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने फ़ोन किया तो कहने क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं आप बताएं। तो कहने के आ जाओ थोड़ी देर के लिए शाम में यहीं बैठेंगे कुछ बातें करेंगे कुछ सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो मैं तो मेरे पास हमेशा होता है गाड़ी में पीछे रखा रहता है तो चल पड़ा पूना और देखा जाके कि बैंगन भुरता बनाने में लगे हुए हैं मार उसमें घी और मसाला उन्होंने कहा कि तुमको खाना है ये इतना बड़ा बैंगन और मेरी प्रॉब्लम ट्रेजेडी यह कि हम हम जेंस प्याज नहीं खाते बैगन हमारे यहाँ नहीं खाते अब उन्होंने कसम दे दी कि तुमको मेरे मरे पे तुम अगर ये ना खाओ तो आप साहब देखिए मैंने वो बैगन वो खाया और जैसे ही मौका लगा मैंने ओम प्रकाश को दे दिया मैंने <laughs> उसको दे दिया मैं क्या तू खा ले बाकी मैं किसी तरह मैनेज किया मतलब इतना उनको ध्यान दें खुद उन्होंने बनाया मेरे लिए और मुझे याद आ गया कि एक गाना जो उनको बहुत पसंद था जो हमेशा वो सुना करते थे बस अभी एक फिल्म के लिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ मैं जी। वो चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो सब्जियों ने मुझसे कहा एक दिन क्योंकि भाई तुम तो इतना हमें बचपन से खाते आ रहे हो हमारे लिए तुमने तो कुछ नहीं कहा कि कभी <laughs> किसी महुआ के लिए लिख देते हो महबुआओं के लिए क्या देते हो तो हमारे लिए भी कुछ कहो हमने सब्जियों के लिए गाना लिखा है उसका मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा सुनाऊँगा लंबा गाना है आप दोहा उसमें सबसे पहले जो समर्पित किया है वो श्री आलू जी को धरती के नीचे उगे हुए विश्व विख्यात हर हर सब्जी व्याही गई श्री आलू जी के साथ कोई भी सब्जी हो आलू मटर आलू सेम आलू गजर सबके साथ उनका जो हर सब्जी व्याही गई आलू जी के साथ प्यारी प्यारी तरकियाँ ओ प्यारी प्यारी तर्कारियाँ राजब के साथ काम करने का जो अनुभव था वो अपने आप में अनूठा है और आजकल डब्बू साहब के साथ काम कर रहा हूँ वो जो राज साहब का सपना था बरसों का हिना जी और आप कहें तो उसकी टाइटल सॉन्ग की दो लाइन आपकी खिदमत में रख दूँ जी जो हिना का मेन गाना है हमारा मैं हूँ खुश रंग गहना प्यारी खुश रंगणा जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना हो खुश रंग ही ना रविंद्र जी हमें ऐसा पता चला है कि असल जिंदगी में आप बहुत ज़्यादा मजाइया हैं बहुत बिटी हैं जी तो कुछ मज़ेदार सा सुना दीजिए मैंने सुना है आपको बड़े जोक याद हैं कोई आप सुनाने वाले हैं मुझे बाद में अभी सुनाएंगे या बाद में सुनाएंगे बाद में सुना बाद में सुनाएंगे तभी मैं आपको सुना देता हूँ एक स्कूल के लिए हमारे पास आया कि भाई प्रोग्राम करना है चैरिटी शो बहुत करते हैं ना आपको पता है ना चैरिटी हर आदमी चैरिटी शो ही करने आता है हमारे लिए <laughs> तो कहा कि स्कूल के लिए करना है तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि बड़े बड़े स्टार्स के नाम दीजिए हैं जी बड़ा जो जो जो आप दे सकती हैं सबके नाम छपा दीजिए और मेरा भी नाम डाल दीजिए कहीं और फिर ऐसा करेंगे कि हम नहीं आएंगे जिस डेट पर प्रोग्राम होगा आपका उस दिन हम लोग नहीं आएंगे तो कह क्या बात कर रहे हैं आप इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भीड़ पत्थर चल जाएँगे तो मैंने कहा आपको प्रोग्राम किस लिए करना है तो मैंने कहा स्कूल की बिल्डिंग के लिए मैंने कहा बिल्डिंग में क्या लगता है चाहिए ईट पत्थरी जो है न जमा हो जाएंगे आकर वो मैम साहब का जिक्र आपको सुनाया था ना जो मै वहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी जी तो पता नहीं उनको क्या सूझा हैड मसाज करा रही थी तो क्या याद आ गया उन उसको कहने लगी कि देखो तो ऐसा करो तुम तो मेरे सर में थोड़ी सी लिपस्टिक डालो तो वही चौकी के मसाज से लिपस्टिक का क्या ताल्लुक तो कहली थोड़ा रूज भी डालो थोड़ा पाउडर डालो थोड़े आईब्रो पेंसिल पेनसिल जो कुछ मेकअप की चीज़ें होती कहना क्या, क्या करना क्या है आपको कहना तुमको मालूम नहीं मुझे माइंड मेकअप करना है <laughs> माइंड मेकअप करने के लिए उन्होंने इतने मेकअप का सामान डलवा लिया सर में हुजूर आप यहाँ तशरीफ लाए आपने इतनी मज़ेदार बातें की आपका बहुत बहुत शुक्रिया a <laughs>